जिज्ञासा जो वस्तु जिसमें कल्पित होती है उसे कल्पित का अधिष्ठान मानते हैं शास्त्र में सुनते हैं कि जगत मन की कल्पना है तो क्या इस पूरे जगत का अधिष्ठान मन ही है समाधान मूल सत्ता आत्मा है उसमें मन कल्पित है और मन में जगत कल्पित है योग वाशिष्ट में जगह जगह यही बात कही गई है वहाँ तीन आकाशों का वर्णन है चिदाकाश चित्ताकाश और भूताकाश चिदाकाश काश अधिष्ठान है चित्ताकाश का और चित्ताकाश अधिष्ठान है भूताकाश का चित्ताकाश की स्वतंत्र सत्ता नहीं है क्योंकि उसका आश्रय चिदाकाश आत्मा है भूताकाश का आश्रय चित्ताकाश है क्योंकि चित्त न रहे तो भूताकाश का अनुभव नहीं हो सकता इस प्रकार भूताकाश का भी अधिष्ठान परंपरा से चिदाकाश ही है अतः मूल में अधिष्ठान एक ही है दो नहीं जैसे व्यक्ति अपने स्वरूप को भूलकर जगत को देख रहा है उसमें सत्यत्व तो बुद्धि भी हो रही है इस जगत को भूलकर स्वप्न देखता है तो बीच में एक भूल और आ जाती है इसी प्रकार सब का अधिष्ठान है और उसमें कल्पित हो गया चित्ताकाश मन यह बीच में भूल हो गई अब इसी चित्ताकाश में कल्पित होकर भूताकाश बाह्य जगत दिखने लगता है इसी दृष्टि से शास्त्र में जगत को मन कल्पित कहा गया है परंतु जगत का मूल अधिष्ठान तो है मन कल्पित कहने का तात्पर्य इतना ही है कि चित्त न होने पर जगत का भार नहीं होता इसका अनुभव हम प्रतिदिन सुसुप्त में करते हैं जिज्ञासा हृदय या बुद्धि में ग्रंथि बनती है आपके यह कहने का क्या अभिप्राय है मन बुद्धि तो ज्ञानेंद्रियों के पीछे काम करते हैं और ज्ञान वस्तु तंत्र होता है फिर वहाँ ग्रंथि कैसे पड़ जाती है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्वसंशयाह मुंडक उपनिषद इस श्रुति में ग्रंथि को संशय से अलग गिनाया गया है इन दोनों में क्या भेद है समाधान ग्रंथ का अर्थ है चित्त जड़ ग्रंथि अर्थात गलत ज्ञान अहंकार से लेकर शरीर पर्यंत सभी जड़ है क्योंकि ये सभी जाने जाते हैं दृश्य हैं शरीर मन इंद्रिय सभी को हम जानते हैं और जो जाना जा रहा है वह जानने वाले से भिन्न होगा ही आप जानने वाले हैं और ये जाने जा रहे हैं इसलिए आपसे भिन्न है व्यवहार में सभी लोग अपने अस्तित्व के लिए एक मय शब्द का ही प्रयोग करते हैं इससे यह निर्धारित होता है कि सबका जो मूल स्वरूप है वह एक ही है जब उसे शरीर के साथ जोड़ते हैं तो कहते हैं मैं पुरुष हूँ मैं स्त्री हूँ मन के साथ जोड़कर कहते हैं मैं सुखी या दुखी हूँ बुद्धि के साथ जोड़कर कहते हैं मैं जानने वाला हूँ इस प्रकार शरीर से लेकर अहंकार तक जो भी इदम है उसके साथ जब अपने मैं को जोड़ते हैं तभी संसार का अनुभव होता है इन दोनों को जोड़ने का नाम भी है ग्रंथी चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता पर उसे जड़ के सांस मिलाकर ही समझते हैं कि मैं शरीर हूँ यही ग्रंथि है इसी को अध्यास भी कहते हैं ईश्वर ने शरीर को बनाया परंतु उसमें मैं करना यह आपकी सृष्टि है इसी का नाम माया भी है अनात्मनि शरीरादौ आत्मबुद्धिस्तु या भवे स माया परम्परिया इस ग्रंथि को छुड़ाने के लिए ही वेदांत में सारे उपाय बताए जाते हैं अपने महाराज जी कहा करते थे पड़ा मुर्दार कुए में निकाला सौ घड़ा पानी एक कुएं में मुर्दा गिर, गिर गया पानी में दुर्गंध आने लगी किसी ने कहा उसमें केवड़े के फूल छोड़ो पर वह कितने दिन काम करेगा किसी ने कहा यह कोई दैवी प्रकोप है ग्रह शांति करा लो पर उससे भी दुर्गंध नहीं जाती किसी अन्य के कहने पर कुएं का सारा पानी निकाल दो यह यदि मुर्दा वहीं पड़ा रहे तो नया पानी आने पर फिर दुर्गंध ही आएगी इसी प्रकार इस चित्त रूपी कुएं में शरीराध्यास रूपी मुर्दा घुल गया है तो दुर्गंध भी आती है यह अहंकार रूपी मुर्दा किसी को भी नहीं छोड़ता व्यक्ति साधु बन जाए तो और अधिक अहंकार हो जाता है कोई तपस्या करे तो उसका भी अहंकार पकड़ लेता है साधक इस अहंकार रूपी मुर्दे को नहीं निकालता इसलिए दूसरे अनेक उपाय करने पर भी समस्या हल नहीं होती यह अहंकार रूपी ग्रंथी जब तक रहेगी तब तक संशय का अंत नहीं होगा क्योंकि मूल ज्ञान ही गलत हो गया है इसके आधार पर आगे जो कुछ तुम समझोगे वह गलत ही होगा शास्त्रों में इस ग्रंथ के तीन विभाग मानते हैं स्थूल शरीर के साथ मैं को जोड़ना ब्रह्म ग्रंथी सूक्ष्म शरीर के साथ मैं को जोड़ना विष्णु ग्रंथि और कारण शरीर के साथ मैं को जोड़ना रुद्र ग्रंथि ये तीनों जब तक रहेंगी तब तक सभी विषयों में संशय बना रहेगा ग्रंथी है कारण और उसका कार्य है संशय जब आपका मैं अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा तब शरीर के साथ बनी ग्रंथि टूट जाएगी और आपकी परिच्छिनता समाप्त हो जाएगी इंद्रिया तो बाह्य विषय ज्ञान के प्रति ही उपकरण है आंतर ज्ञान तो बुद्धि या हृदय के बिना इंद्रियों की सहायता के ही होता है अतः ग्रंथि वही पढ़ती है क्योंकि ग्रंथि का अर्थ ही है गलत ज्ञान जब ग्रंथि टूट जाती है तो उसका कार्य संशय ही नष्ट हो जाता है